इस टाइम तो इतनी बीमारी फैली हुई है मानसिक रोग डिप्रेशन इतनी बड़ी बीमारी इस समय फैली हुई है हर तरफ लोग डिप्रेस्ड हैं, अपने लिए आपके पास समय ही नहीं है रात में तीन बजे सोते हो सुबह बारह बजे उठते हो दिन भर पढ़ने की कोशिश करते हो पढ़ाई में मन लगता नहीं है आंख के नीचे गड्ढा हो गया है अंदर से आंखें लाल हो गई हैं घर में माता पिता बात करते हैं तो चिड़ होती है कि क्या बात करें इनसे पूरे समय लगता है कि पढ़ने का समय नहीं है और जब पढ़ने बैठो तो पढ़ने का मन नहीं करता है पढ़ने बैठो तो मोबाइल हाथ में लेकर चलाने का मन होता है मोबाइल चलाओ तो पूरे समय अपने अंदर से गिल्ट होता है कि मैं क्यों मोबाइल चला रहा हूं चलो मैं पढ़ाई कर लू मैं आपको टैबलेट दे दू तो टैबलेट से आपकी जो बीमारी है वो एक दिन दो दिन एक महीने के लिए सही होगी जड़ से खुद को सही करना है, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रोंग करो अपनी जड़े मजबूत करो अपने के सामने आने वाला है वो तो आपको आपके लक्ष्य से पूरी तरह से भटका देगा मान लो किसी इंसान को बॉडी बनानी है तो दो तरीका होता है आपने भी सुना होगा मैंने भी इंटरनेट पे ही सुना है बॉडी बनाने का एक तो होता है आप अखाड़े में जाओ वजन उठाओ है ना आप खेत में जाओ हल चलाओ ये सब तरीके होते हैं अच्छा मजबूत शरीर बनाने का